अजनबी मददगार दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकाबाद महीनों बाद श्री अमृत लाल ठक्कर की सिफारिश पर गांधी जी ने एक अत्यच परिवार को आश्रम में रख लिया जिससे सहायक मित्र मंडली में खलबली मच गई मकान मालिक के हिस्से में कुआ था वहां से पानी भरना कठिन हो गया चरस वाले पर आश्रम वासियों के छींटे पड़ जाने पर वो भ्रष्ट हो जाता उसने उस अत्याच परिवार को सताना आरंभ कर दिया गांधी जी ने आश्रम वासियों से कहा वे कुछ भी करें तुम सहते जाओ दृढ़ता पूर्वक पानी भरते रहो आश्रम वासियों ने वैसा ही किया उनकी सहन शक्ति देख चरस वाले को शर्म आ गई और उसने गालियां देना बंद कर दिया आश्रम को पैसा देने वालों ने अंत्यज के भर्ती हो जाने के बाद आश्रम को पैसा देना बंद कर दिया गांधी जी अपने साथियों से बोले यदि हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती तो भी हम अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे अंत्यजो की बस्ती में जाकर उनके साथ रहेंगे और जो कुछ मिलेगा उससे अथवा मजदूरी करके अपना निर्वाह करेंगे एक दिन उनके भतीजे मगन ने उनसे कहा हमारे पास अगले महीने आश्रम का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं है गांधी जी ने शांत भाव से कहा तो हम अंत्यजों की बस्ती में जाकर रहेंगे एक दिन किसी लड़के ने आकर गांधी जी से कहा कि बाहर एक मोटर खड़ी है एक सेठ आपको बुला रहे हैं गांधी जी जब सेठ के पास पहुंचे तो सेठ ने कहा मैं आश्रम की सहायता करना चाहता हूं आप इसे स्वीकार करें गांधी जी ने कहा मैं इस समय आर्थिक संकट में हूं इसलिए आप जो कुछ देंगे मैं अवश्य लूंगा सेठ जी अगले दिन का वायदा करके चले गए दूसरे दिन नियत समय पर सेठ जी ने बाहर से मोटर का भोंपू बजाया पर अंदर नहीं आए गांधी जी उनसे मिलने गए वो सेठ गांधी जी के हाथ पर तेरह हजार के नोट रखकर चुपचाप वापस लौट गया गांधी जी के संस्मरण सीजी रेडियो की प्रस्तुति